श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत वैष्णव चरण के आगमन पर दक्षिणेश्वर में पंडित सभा किसी किसी का कथन है कि भैरवी ब्राह्मणी द्वारा ही मथुर बाबू को सर्वप्रथम वैष्णव चरण के बारे में ज्ञात हुआ था और तभी उन्होंने यह निर्णय किया था कि वैष्णव चरण को बुलवाकर इस बात की परीक्षा करा ले कि श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक अवस्थाएं शारीरिक रोग के साथ सम्मिलित नहीं है अस्तु तो कुछ दिन बाद वैष्णव चरण आमंत्रित होकर दक्षिणेश्वर में आए थे उस दिन दक्षिणेश्वर में जो एक छोटी सी पंडित सभा का आयोजन किया गया था उसका हम अनुमान कर सकते हैं वैष्णव चरण के साथ कुछ भक्त साधक तथा पंडित भी निश्चित ही दक्षिणेश्वर आए होंगे साथ ही विदोशी ब्राह्मणी तथा मथुर बाबू के सांस के लोग श्री राम कृष्ण देव के निमित्त वहां पर अवश्य ही एकत्रित हुए होंगे इसलिए हम उसका सभा उल्लेख कर रहे हैं तदनंतर श्री राम कृष्ण देव की स्थिति के, के संबंध में विवेचना होने लगी ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव की स्थिति के बारे में लोगों से जो कुछ सुना तथा स्वयं अपनी आंखों से जो कुछ देखा उस संबंध में यह अभिमत प्रकट किया कि शास्त्र वर्णित भक्ति मार्ग के पूर्ववर्ती प्रसिद्ध आचार्यों के जीवन में जो जो अनुभव उपस्थित हुए थे उन सब के साथ श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति का कोई भेद नहीं है वैष्णव चरण को संबोधित करती हुई वे बोली, आपकी धारणा इस संबंध में यदि भिन्न हो तो उसका कारण क्या है मुझे समझाने की कृपा करें मां जैसे अपनी संतान की रक्षा करने के लिए वीरता के साथ खड़ी होती हैं ब्राह्मणी भी मानो उस दिन किसी दैवबल से शक्तिशालिनी बनकर श्री राम कृष्ण देव के पक्ष समर्थन के लिए तत्पर थीं और श्री राम कृष्ण देव जिनके लिए इतना आयोजन हो रहा था उनकी स्थिति क्या थी हमें मानो अपनी आँखों के सामने यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तर्क वितर्क में निविष्ट उन व्यक्तियों के बीच श्री राम कृष्ण देव अस्त व्यस्त रूप से बैठे स्वयं अपने में निमग्न हो आनंदानुभव कर रहे हैं हंस रहे हैं तथा कभी कभी अपने समीपस्थ बटुए में से थोड़ी सी सौफ या कबाब चीनी मुंह में डालकर उन लोगों की बातों को इस तरह से सुन रहे हैं कि मानो और किसी व्यक्ति के संबंध में बातचीत हो रही है और फिर कभी वैष्णव चरण का अंग स्पर्श कर सुनो मेरी ऐसी अवस्था हुआ करती है कहकर अपनी स्थिति को बतला रहे हैं किसी किसी का यह कथन है कि वैष्णव चरण अपनी साधनजनित सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को देखते ही जान गए थे कि वे एक महापुरुष हैं परंतु वे चाहे जान पाए हो या नहीं उस अवसर पर सारी बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ब्राह्मणी की समस्त बातों का उन्होंने हृदय से समर्थन किया था वह हमने श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है इतना ही नहीं वैष्णवचरण ने यहाँ तक कहा था कि जिन मुख्य मुख्य उन्नीस प्रकार के भावों या अवस्थाओं के सम्मिलन का भक्तिशास्त्र में महाभाव कहकर निर्देश किया है एवं जिसका विकास अभी तक केवल भावमय श्री रानी तथा भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन में ही देखा गया है आश्चर्य है कि उसके सारे लक्षण श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर इनके भीतर प्रकट हुए प्रतीत हो रहे हैं जीव के लिए सौभाग्यवश यदि जीवन के में कभी महाभाव के आभास का उदय हो तो इन उन्नीस प्रकार की अवस्थाओं में से अधिक से अधिक दो चार अवस्थाएं ही प्रकट होती हैं जीव का शरीर इन उन्नीस प्रकार के भावों के प्रचंड वेग को धारण करने में कभी भी समर्थ नहीं हुआ है तथा शास्त्र का कथन है आगे भी धारण करने में कभी समर्थ न होगा मथुर बाबू आदि जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे सभी वैष्णव चरण की बात को सुनकर अबाक रह गए बालक की तरह विस्मय तथा आनंद के साथ स्वयं श्री राम देव ने भी मथुर बाबू से कहा अरे यह कह क्या रहा है अस्तु रोग नहीं है सुनकर मेरा मन आनंदित हो रहा है श्री रामकृष्णदेव की स्थिति के संबंध में वैष्णव चरण का यह अभिमत केवल कहने भर का ही नहीं था अपितु इसका परिचय हमें उनके उस दिन से श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम के आधिक्य से स्पष्टता तो मिलता है तभी श्री श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संगलाभ के निमित्त प्राय बीच बीच में वे दक्षिणेश्वर आते रहते थे तथा अपने गुप्त रहस्यपूर्ण साधनों की बात श्री रामकृष्ण देव से कहकर उनका अभिमत लिया करते थे कभी कभी वे अपने साधन मार्ग के सहचर भक्तवृंद को भी श्री रामकृष्ण देव के समीप ले आते थे जिससे वे भी श्री रामकृष्ण देव का पुण्य परिचय प्राप्त कर उनकी तरह कृतार्थ हो सके पवित्रता के गणीभूत मूर्ति स्वरूप देव स्वभाव सम्पन्न श्री रामकृष्ण देव को उनसे मिलकर उनके जीवन तथा उनकी गुप्त साधन प्रणालियों से परिचित होने तथा यह हृदयंगम करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि ठीक ठीक भगवत प्राप्ति के निमित्त यदि कोई साधारण दृष्टि से दोषयुक्त तथा निंदनीय आचरणों का भी अनुष्ठान करता हो तो उससे वह अधित न होकर क्रमशः त्याग तथा संयम का अधिकारी बनकर धर्म मार्ग में अग्रसर होता रहता है एवं भगवत भक्ति प्राप्त करता है किंतु सर्वप्रथम उन अनुष्ठानों की बात को सुनकर तथा उनमें से कुछ एक आचरणों को स्वयं अपने आँखों से देखकर उनके हृदय में यह धारणा उत्पन्न हुई कि ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं फिर ऐसे हीन आचरण क्यों करते हैं यह बात हमने बहुधा उनके श्रीमुख से सुनी है किंतु उनमें जो यथार्थतः सरल विश्वासी थे उन लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होते देखकर अंत में श्री राम कृष्ण देव का मत परिवर्तन हो चुका था यह भी हमें उनसे ही विदित हुआ है उन साधना के प्रति हमारी को दूर करने के निमित्त श्री रामकृष्ण धारणा थी वह वे हमारे समीप कभी कभी इस तरह प्रकट किया करते थे अरे उनसे द्वेष क्यों करना जानो वह भी एक मार्ग है किंतु वह अशुद्ध मार्ग है मकान के भीतर जाने के लिए जैसे अनेक दरवाजे होते हैं सामने के मुख्य द्वार तथा पीछे के दरवाजे को छोड़कर मैला साफ करने के लिए भंगी के लिए भीतर जाने का भी जैसे एक और दरवाजा रहता है इसे भी वैसा ही समझना चाहिए कोई किसी दरवाजे से भी प्रविष्ट क्यों न हो भीतर जाने पर सब एक ही जगह पहुंचते हैं किंतु क्या इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए अथवा उनसे मिलना चाहिए नहीं ऐसी बात नहीं किंतु उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है